सर सह तेजस्यास ओ शांति शांति शांति कृष्णयजु पाठोपन प्रथम अध्याय तृतीय बिंदी के एकादश मंत्र का विचार हो गया इसमें यह प्रकरण का आरंभ हुआ था आत्मा एक अति सूक्ष्म पदार्थ है और ढूंढना यही है तो हम इंद्रियों से चल पड़े इंद्रियां सबसे स्कूल है हमारे लिए स्कूल से नहीं तो चर्चा ही नहीं है ये तो सभी जानते हैं ये मिट्टी का पुतला यही जाने वाला है अध्यात्म तो वालों को तो स्थल शरीर की कर चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है सब मानते हैं ये नाचवान है तो इंद्रियों से लेकर यार, इंद्रिया सबसे स्थूल है उसकी अपेक्षा जिन पंच पन, पंचभूतों से इंद्रियां बनती है अपचीकृत पंचभूतों से बनती है वो सूक्ष्म अपंचीकृत पंचभूतों से इंद्रिया बनती है एक एक शत्वंश से ज्ञान ज्ञानद्रिय बनती है एक एक अंश से कर्म ग्रिय बनती है समस्ती सत्व अंश से अंतकरण बनता है मन मनाली और समस्ती जो रजोगुण अंश से प्राण बनता है ऐसा है बाकी फिर तमोगुण जो रहेगा उसको पंचीकरण करके ये सब शरीर है, विषय है ये जाता है ये पंचीकरण प्रक्रिया ऐसी ऐसा प्रसंग है इंद्रियों की जिनसे ये पैदा होते हैं अपंजीकृत पंच महापुरुषों से पैदा होते हैं और जो हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं अभी जो हम उपयोग में ले रहे हैं जिन भूतों का यह पंचीकृत अवस्था वाले हैं मिला करके बनाया हुआ मिक्सचर है ये इसमें जिसको पृथ्वी कहते हैं जहाँ वायु अंश भी होगा तेज अंश भी होगा आकाश अंश किंतु अपना अंश ज्यादा होता है इसलिए उसको उस नाम से कहा जाता है और उन जो पंच महाभूत हैं जैसे इंद्रिय बने उनकी अपेक्षा भी मन की विशेषता है तो मन बनाने वाले भूत कुछ विशेष रहे अपंजकृत अवस्था का भी कुछ विभाग की अभाव का क्योंकि इंद्रिया एक एक विषयों का काम करती है मन सभी विषयों का काम करता है तो कार्य को देखकर करके कारण में भी विशेषता माननी पड़ेगी और उस मन बनाने वाले भूत जो रहे अपंजीकृत उससे भी बुद्धि बनाने वाले और सूक्ष्म होंगे क्योंकि मन तो संकल्प विकल्पात्मक है संशयात्मक होता है और बुद्धि निश्चयात्मिका होती है तो संशय करने वाला पड़ा होगा कि निश्चय करने वाला निश्चय करने वाला इस स्थिति में वो बुद्धि को जिससे भूतों से पढ़ना है वो कुछ विशेषता होगी तो टीकाकार ने कहा ऐसा ये ऐसे तो नहीं है भूत तो एक ही है कि तो नियम में नियामक भाव दिखाई पड़ता है इसलिए ऐसा है और बुद्धि की आगे तो सरल ही है बुद्धि एक व्यक्टि बुद्धि प्रत्येक शरीर में जो बुद्धि है उसकी अपेक्षा में जो समष्टि उनका ग्रहण है वो श्रेष्ठ है महातत्व जिसको कहा और महातत्व से हमारी अव्यक्त है माने प्रकृति महातत्व का था को बोलते हैं समष्टि सूक्ष्मता का है सूक्ष्म शरीर का पुंज तो है हमारे शरीर में जो सूक्ष्म शरीर प्रत्येक प्राणी मात्र में जितना सूक्ष्म शरीर है सबका पुंज वो हिरण्यगर में सर्वश्व बोलते हैं प्रथम जीव कहते हैं वह उसको महत्त्व करके शांति कहा है आगे महात्सव्य से कहा और उसके वे अपेक्षा प्रकृति जो त्रिकुणात्म प्रकृति है जिससे महातत्व तो पैदा होना है वो सूक्ष्म है उस प्रकृति से भी परे सूक्ष्म आत्मा है पुरुष पर कहा और उसके आगे का अंखा आगे नहीं शाकाशाशाह पराज देती तो ये थूर से चल करके हम वो सूक्ष्म सूक्ष्म करके आत्मा तक पहुंचाने की प्रक्रिया बताई विचार से जा सकते हैं चल करके तो जा नहीं पाएंगे विचार से चलना है यहाँ एक प्रक्रिया होता है अब आगे कुछ भाष्य है जो साकाश का सा परागति करके गति सजा यदि गमन है तो आगमन होगा फिर आत्मा में पहुंचा हुआ फिर वापस होगा एक शंका कर्मचार नति से पूर्व मात्र के अंतर परागति बोला हुआ है उसको लेकर के शंका नम गतिशेत आगत्या भी भवितव्य हम आगति के भी होना चाहिए ना जब गया तो आएगा भी फिर जैसे सुश्रूत में जाना आना होता है ऐसे होगा मुक्ति अवस्था में फिर आएगा अब गति। फिर तो गति शब्द समझते या संकालुष सही अर्थ तो नहीं समझ पाए गति मन ज्ञान ये बोल रहा है पांच तो नम गतिशेध आगत्या भी भवितव्य हम गति है तो आगमनी भी होना चाहिए गमन है तो आएगा जो जाएगा आएगा मान चाहिए कथम यश्मा भूल में न जाए थे पूर्वों कहा था इसी प्रकार के जो अष्टम मंत्र में कहा था क्या कहा था यश तो विज्ञानदान समर्सा न शु तत्पति न सुरु भी, भी जाए ईटान ऐसा कहा था फिर कैसे बोल दिया फिर उत्पाद में होता आता नहीं जो कहा अब यह आगे गति बोल दिया तो गति ये तो अवगति भी होगी फिर अस्मात भूल नजर आए थे कैसे ते बोलते जहां पहुंचने पर फिर वापस नहीं हो सकते कहा यह शंका है यदि ऐसा का अंतर्गत नैस दोष है सिद्धांत जगह दोष नहीं सुन और समझ का फेर है क्या है सर्वस्व प्रत्योगत्मक प्रत्योगात्मक अवगति रे गति सबके स्वरूप है वो प्रत्येक अंतर आत्म स्वरूप है सबका स्वरूप है हर वस्तु उसी में कल्पित है उसी में यह शरीर उसी आत्मा में कल्पित है जैसे कि हम आज बन ठंड कर चल रहे हैं सर्वस्व प्रत्ययात्म पर सर्पात्म स्वरूप होने से क्योंकि कल्पित पदार्थों का स्वरूप अधिष्ठानी होता है ये ध्यान रखना जिस रज्जु में हम सर्प की जलधारा आदि की कल्पना करते हैं उनका स्वरूप क्या है रज्जु भी है अधिष्ठानी स्वरूप होता है उसी के अस्थि भाती हुआ है रसी जितने लंबी होगी सर्व उतना ही लंबा रसी जितनी मोटी होगी उतनी जब ये रसी हिलेगी को झोंकों से तो सर्प भी हिलेगा रसी चुपचाप रहेगी तो सर्वपति क्यों उसके बिना उसे तो भाई नहीं अपनी सत्ता है उसकी अधिष्ठान की सत्ता से सत्ता स्पूर्ति है इनकी प्रत्येगा सर्व से प्रत्येगा अवगति ने हो गति यहाँ ज्ञान को ही गति शब्द से कहा साक्ष का सा परागत यानी यही परम ज्ञान है ऐसा शब्द आत्मा तक पहुंचना ही श्रेष्ठ सूक्ष्म ज्ञान यही है पूर्व मंत्र की गति से अवधान अवगति जानकारी ये बताया प्रत्येगात्म तो दर्शित क्या मेरे को तो कैसा आत्मा सत्य अंतरात्मा कैसे सूक्ष्म क्यों तो दिखाया यही पर दिखाया इंद्रिय परा था अर्तव्य परम महा मनसस्तु पर बुद्धिर्बुद्धि आत्मा महान पर और महत परम अव्यक्तम पुरुषा पर पुरुषा न पड़म किंचित सा यही दिखाया वैसे तैतृय परिषद में भी दिखाया हूँ इसी तरह से पंचकोष में अंतिम में जाकर के बोला है आनंदमय को के जो प्रतिष्ठा है जिसका आनंद में आश्रित है वह ऐसा काम होता आत्मा प्रत्येगात्म प्रदर्शित यही दिखाया कष्टिषद ने देखा क्या दिखाया सबका अंतरात्मा है सबका स्वरूप है क्या दिखाया इंद्रिय मनोह बुद्धि पर इंद्रिय से पर बताया उन्हें सूक्ष्म बताया और मन से पर बुद्धि से पर महतत्व से पर अभ्यत से पर सबसे पर बताया इस तरह से सत्य अंतरात्मा होता है स्वरूप होता है यो तो ही घंता सो अवतम अप्रत्यक रूपम व्यक्षण अनात्मभूतम जो घंटा होता है देवलत्ता जहां है उसको गांव जाना है तो कैसा तो होता है वो अप्रत्यक रूप को प्राप्त होगा गांव उसका स्वरूप नहीं है जहां जाना है यो ही घंटा सो अवतन अगर भूमि में जाएगा जहां गया ना वहां जाएगा अगत में जाएगा गया नहीं ऐसे स्थान पर जाता है और अनात्म भूत को जाता है अनात्म तो पदार्थों में जाना होता है इस घर से उस घर में जाएगा वो घर भीत्मा है और अप्रत्येक रूपों अपने स्वरूप से भिन्न में जाता है देवदत्ता देवदत्ता में तो नहीं जाता ना देवदत्ता जाएगा कहाँ जाएगा अन्य में जाएगा ये तीन विशेष समझाया ऐसी जगह जाने जाने वाले के की स्थिति होती है यो ही जो गर्म करने वाला है जाने वाला होगा कहा जाता है स्व अगतम वो जाने वाला अगत जगह में जाएगा जहाँ गएगा नहीं वहां जाएगा और अप्रत्येक रूपों अपना स्वरूप से भिन्न में जाएगा और आत्मभूत उनसे दक्षण भी है और आत्मा नहीं है जो आत्मा से भिन्न में देवलत्ता अपने से भिन्न में जाता ऐसे है ऐसी स्थिति है न है ग अपने स्वरूप में जाना संभव नहीं है कोई भी व्यक्ति अपने आप अपने आप में जाता हो संभव नहीं है ये विपरीत यही है यहाँ न विपरीय तथा बोलती है अन्य अद्वसुपारैष्णव ऐसा नहीं जो तो पार जाने वाले इच्छुक हैं संसार सागर से पार होना चाहते हैं संसार सागर बने में जल का ये भरा हुआ तलाब होगा मत समझना ये जन्म और हो रहा चक्कर ही संसार सागर है पैदा हो जाओ मरो पैदा हो जाओ मरो संसार सागर है इसी में गोटाधार है इससे पार होने के जो इच्छुक है अनुभगा अधे नहीं होते वो अध अब गत संधि की अधोगा जो रास्ते में जाने वाले होते हैं अध्योगा तीन प्रकार के हैं एक तो उत्तराध गति वाली दक्षिणा गति वाली एक तीर्थ गति वाले अच्छे उपासना करने वाले उत्तराण गति से ब्रह्म पहुंचेंगे अधोगाह हैं वो आरंभ में जाने वाले हैं और ये कर्मी केवल कर्मी है उत्तराधिक कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं तो दक्षिण दमन करने वाले वो भी अधोगा हो जाएंगे और ये जायेश्वर मृष्ठ तृतीय स्थान है पैदा हो जाओ मरो पैदा हो जाओ मरो न स्वर्ग जाना न उधर जाना नारकीय यूनियन में घूमना ये भी अद्वगा ये जो मुक्ति वाले जो मुक्त होते हैं वो न अद्वगा मनगावंती मार्ग में चलने वाले नहीं होते पार, पार यहां पर प्री धातु से हृच करके स्कूच प्रत्यय की अन्य छंद से ऐसा सूत्र है हिंत से छंद में वेद मेंत्यय होता है सूत्र से ईश्कुंस करके बनाए पावर ईश्वर पार जाने की इच्छुक जो हैं हैं है परमात्मा को प्राप्त करने वाले लोग अनु भगावत ने कहा अने जो मुक्त पुरुष के बारे में और भी जगह आता है से चाहे तैतृप भाष्य में चाहे विवाह एक पक्षियों का योग होगा ये होगा पक्षियों का जो गमन होता है ना आकाश में उसके पद चिन्ह में घर पड़ता शकुड़ी नाम यथा आकाश है शकुनी मान पक्षी पक्षियों में जो उड़ते हैं किधर गए पता नहीं लगता पाता शकुड़ी नाम एवं आकाश है जलेबाड़ी तरह से चलता और जल में जो मछली आदि होते हैं किधर से कहाँ जाते हैं पद चिन्ह में ढूंढ सकते हैं आपके घर में गाय आदि खोजाए तो उसके पद चिन्ह से उसको जाकर के ला सकते हैं किंतु तो पक्षी किधर गए उसको ला नहीं सकते पदजिन्न नहीं होता और जल में बागीचा जो जलचल जल जल होते हैं उनके भी पदजिन्ह पता नहीं होता सकुनी नाम विवाह आकाशे जले तरस्य जल पर दृश्य थे यदत तद्वत ज्ञानोवता गति उनके पदजिन्न में दिखाई पड़ता जिस प्रकार ये दो दृष्टांत उस भी उसी प्रकार ज्ञान वालों को गति ऐसी होगी किधर गए पता नहीं लगता स्वर्ग गए भी नहीं मार पड़ता नमलोग यह भी नहीं नरग ये भी नहीं मैंने अनद्वगा पारिश्म अन होते हैं पारविष्व अद्भुष पारविश तीनों मार्गो से रहित होते हैं माना वो तो अपने आप में लीन हो जाना है उन्होंने अपने आप को समझना ही है यही मुक्ति है मुक्ति कोई लोकांतर की मुक्ति नहीं है ये बताया हुआ है तो हमने श्रीन पर कहा अन्वगा अध्यम इत्यादि तथा हमें दर्श है कि एक ही कहा प्रत्येक आत्मत्व सर्वस्व यही आप दिखाएंगे कि, कि सबका अंतर आत्मा है हर वस्तु कोई भी वस्तु सब सब है सबके स्वरूप कोई है उसी में कल्पित है साथ का अधिष्ठान आत्मा है जगत का और परिणामी जो अधिष्ठान है वो अभ्यप माया दो उपादान कारण माने जाते हैं वेदांतों में विवक्त के लिए है चेतन आपको जड़ाव रूप दिख रहा है होती है रशी दिखते हैं आप सरकार विव्रत इसको बोलते हैं वक्त का रंभा ब्रह्म विवर्त उपादान है जगत का और माया परिणामी उपादान है उसके बिगड़ करके बनना है माया बिगड़ के बनती है जैसे दूध का दही बनता है बिगड़ के बनता है और रज्जु में सर्क जो बनता है वो रज्जु बिगड़ती नहीं वो विवर्तवाद है विवर्तवाद का दृष्टांत है और दही का दूध का दही बनना परिणामवाद माया का परिणाम है जगत और आत्मा का विव्रत है इसलिए जगत का कारण कभी आत्मा के बारे में चर्चा आए तो समझना विभल का कारण है ना भी आत्मा से कोई पैदा हो केवल बीपता है और माया को माने तो परिणाम ही का भी बिगड़ वो तो बनना है तो ध्यान देना है एक कहा आगे मंत्र का अर्थ करने के वास्तव मंत्र है यहषु भूतेषु गूढ़ोत्मा प्रकाशतेश्य सेक्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशी दृश्य सूक्ष्मयादशी एषु भूतेषु गूढ़ोत्मा प्रकाशते या बुद्ध्या सूक्ष्म सूक्ष्मेश भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते ये सभी प्राणियों में छिपा हुआ आत्मा है केवल आत्मस्वसे में मनुष्य हूँ मेरे में आत्मा है मात्र मेरा आत्मा केश आत्मा गूढ़ा आत्मा सर्वेश भूतेषु न प्रकाशते बूढ़ा आत्मा मैं छिपा हुआ गुण संभ्रय ध धातु है निष्ठा करेंगे तो गुढ़ा बनता है गुण संभ्रय ध धातु है उसे निष्ठा प्रत्यत्ता करेंगे तो गुढ़ा सब बनेगा छिपा हुआ आत्मा तो गुढ़ोत्मा में एक संधि विशेष यहाँ कैसे है विचारे विषय है जो बैया करने के लिए थोड़ी कठिनाई की बात है गूढ़ा अगर आत्मा ऐसी स्थिति है गुढ़ा से असभा आत्मा से गुढ़ोत्मा ये बताए कर्मधार छिपा हुआ गूढ़ शब्द है आगे आत्मा शब्द है तो समाज का अंदर आत्मा होना चाहिए सवरण दीर्घ होना चाहिए किंतु तो ओकार कहां से आ गया एक प्रश्न उठेगा भैया करने के सामने तो आपको जब समासांत प्रक्रिया पढ़ें पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में समासांत प्रकरण है पंचमाध्याय चतुर्थ पद है वहां पर ये कृष्ण दरादीनी यथोपदिष्ट में एक सूत्र पृषोदरादि गण में जो शब्द आए हैं शिष्ट पुरुष ने जैसा उच्चारण किया उसको वैसे ही मानना होगा आप वहाँ सूत्र लगाने की चेष्टा नहीं कर सकते हैं पृषोदराधि तो परिष्टम ऐसा सूत्र है पृषोदरादि एक गण है उस गण में जितने शब्द आए हैं वो उन्होंने जैसा शिष्ट पुरुष ने जैसा स्वीकार किया है वैसे आपको भी स्वीकार करना है वहाँ चार दृष्टान्त दिया है पृषोदरादि यथोपरिष्टम तो में कारिका बना करके चार दृष्टान्त दिया हुआ है भवे वर्णागवाद हंसो शिंगो वर्ण विपर्य गुणोत्मा वर्ण विक्रते है वर्णनाशात प्रशोधर ऐसा चार दृष्टान देकर समझाया हुआ है उस सूत्र में देखो हंस शब्द बनता है हसा हसने धातु है वो तो अच प्रत्यय हो जाएगा ठीक है तो हसा बोलने रहे थे हंस कैसे बना हसा हसने धातु है असती बोलते हैं ना तो नहीं बोलेंगे देवत्ता असती सा धातु है वह नून कहां से आ गया ईदित तो है नातु तो वो नून कैसे आया होगा हसाशन धातु भवेद वर्णा गात हंस वर्ण का आगम हो जाता है शिष्ट पुरुष ने ऐसे करके उच्चारण करने का अभ्यास बना दिया नकार आ गया तो अनुसार हो गया बन गया हम सब गया भवेद वर्णा गंसो सिंहो वर्ण विपर्य सिंहसल तो बनता है धातु से धातु हिसी है तो आ जाएगा हिंसा बनना चाहिए बोलते हैं सिंह बोलते धातु आधार पर बोलना चाहिए हिंसा, ते तो बोलेंगे कैसे हुआ वर्ण की विपरीत कर दी आगे पीछे कर दिया हकार को पर ले गया सकार को परिस धातु का इसी धातु का तो शिंगा बोलते हैं भव्य वर्णात्मा हम सो सिंह वर्ण विपर्य वर्ण के विपरीत करके आगे पीछे करके सिंगर बनाया जाता है सिंगर शब्द बनाया जाता गुढ़ोत्मा वर्ण विक्रति ये गुढ़ोत्मा गुढ़ा आत्मा गुढ़ोत्मा कैसे बनाएगा वर्ण की विकृति जो आकार को उकार बना दिया आपको आप से कोण लगा दिया बन गया गुढ़ोत्मा गुढ़ोत्मा वर्ण विक्रत है वर्णनाशा पृषोदरम पृषोदम है हरिण का नाम उदरम यश पृषोदरम फैला हुआ है पेट जिसका हरिणी का पेट फैला हुआ होता है इसलिए उसका नाम पड़ता है पृषोधन हरिणी को प्रसोधन के एक नाम है तो वह प्रिषद आगे बुदर्म का समास करेंगे जो उसको बहुरी समास करेंगे तो प्रिषद गुदरण होना चाहिए और वहां का प्रसद के तकरार का लोक वर्ण नशा प्रिशोधन का अभाव कर देती का लोक कर शिष्ट पुरुष ने ऐसे उच्चारण किया है तो हमें भी करना है तो गुढ़ोत्मा ऐसा है त्रिषोदर आदि ये थो परिष्टम सूत्र से इसकी सिद्धि मानी गई है गुणोत्मा आदि नहीं तो गुढ़ात्मा होना चाहिए फिर कहते हैं ऐसा सर्वेश् भूतेशु गुढ़ोत्मा न प्रकाश है ये सभी प्राणी में छिपा हुआ आत्मा है किंतु तो प्रकाशित नहीं होता दिखाई नहीं पड़ता जैसे शरीर दिखाई दे है हमें तो हमेशा ये शरीर ही दिखाई दे है शरीर के भी पूरे मनरे बाहर बाहर का छीलता दिखाई दिखा देता है जितने शीशा में दिखाई दे उतने दिखाई देता है गुड़ और दुर् छिपा हुआ आत्मा ऐसा ही प्राणियों में है आत्मा किन्तु तो न प्रकाश के प्रकाशित नहीं होता जैसे शरीर आदि प्रकाशित हो रहे हैं मन दृष्टिगोचर होते हैं आत्मा ऐसा नहीं हो पा रहा है फिर कहते हैं उसकी चर्चा की उम्र जब प्रकाशित ही होता है तो कहते हैं नई नई दृश्य के टोकर सूक्ष्म या सूक्ष्म कर दो विशेषण उस उनके द्वारा दिखाई पड़ता है सूक्ष्म भी दृश्य तो सूक्ष्मम द्रष्टुम शीलम ये है सूक्ष्म दर्शिहा सूक्ष्म पदार्थ को देखने के जिनके स्वभाव बन गया ठूल पदार्थ पर होने इस तरह तो थोल सूक्ष्म वस्तु देखने के जिनका स्वभाव बन गया विवेकी लोग जिसको पंडित बोलते हैं विवेकी बोलते हैं उनके द्वारा दिखाई पड़ता है उनके पास भी साधन होना चाहिए अग्रया बुद्धि अग्र बुद्धि होनी चाहिए अग्रिया बुद्धि होनी चाहिए अग्रिया बुद्धि होनी चाहिए माने अग्रगामी बुद्धि होनी चाहिए मान सूक्ष्मदर्शी बुद्धि हो उनके पास ऐसे सूक्ष्म दर्शी बुद्धि के द्वारा सूक्ष्मदर्शी लोग देखते हैं ये बोलना चाहते हैं उनके पास साध लोग बुद्धि किंतु ऐसे थूल बुद्धि नहीं सूक्ष्म बुद्धि अग्रया बुद्धिया कहा दृश्य दे तू तू मानी किंतु पहले तो न प्रकाश दे बोल दिया ऐसा सर्वेश भूतेश गुड़ो उत्पाणा प्रकाश थे सभी प्राणियों में छिपा हुआ जो आत्मा है प्रकाशित नहीं होता दृष्टि नहीं होता किसी इंद्रियों का विषय नहीं बनता ना आँख से दिखाई पड़े न चाट करके पता लगे न सुन करके पता लगे ना छू करके पता लगे ना सुन करके, करके पता लगे नहीं लगता ये तो सब इंद्रियों को बनाया हुआ है बाहर को के विषयों के उपभोग करने के लिए बाहर के विषय ग्रहण करने के लिए बनाया आत्मग्रहण के लिए दृश्यते के रूप क्यों मान किंतु फिर भी उपाय है क्या है अग्रया बुद्धिया जो अग्रगामी बुद्धि होगी मानी एकाग्रगामी बुद्धि होगी सूक्ष्म बुद्धि ऐसे सूक्ष्म बुद्धि वाले जो लोग होंगे ऐसे सूक्ष्मदर्शी लोग उनके द्वारा दिखाई पड़ता है अग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी दृश्य सूक्ष्मया अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी दृष्टते सूक्ष्मदर्शी करता है बुद्धि साधन है बुद्धि का दो तो विशेष है एक तो अग्र और एक सूक्ष्म है जो सूक्ष्म हो और अग्र हो एकाग्र बुद्धि हो और सूक्ष्म हो बुद्धि ऐसे बुद्धि के द्वारा जो सूक्ष्म पदार्थ देखने के जो चिंतन करने के जिनका उनका स्वभाव बना हुआ होगा ऐसे लोग होंगे उनको दिखाई पड़ता है आभाष होता है अनुभव होता है दिखाई देना आपका विषय तो आत्मा हो नहीं कहा पुरुष ऐसा सर्वेश होते पुरुष शब्द पूर्व मंत्र था इसलिए पुरुष सदस्य का पुरुष आत्मा है पूर्व मंत्र पुरुष शब्द है अभ्यर्था पुरुष पढ़ रहा है इसलिए पुरुष सदस्य क्या है यहां ऐसा पुरुष माना आत्मा या आत्मा निभा पुरुष सर्वेश ब्रह्मी स्तंभ पर नियंत्र से लेकर तीन के तक आत्मा है ये नहीं न हो, जिसको जड़ पदार्थ मानते हो वहां भी आत्मा है आप जिसको जड़ कहते हो वहां भी आत्मा है आत्मा के कई अभाव नहीं है सर्वत्र है ये सह पुरुष है ये जो आत्मा है इधर विकार है ये सह ये आत्मा ये जो बाहर नहीं आत्मा विकर है ये तत्सव तो नजदीक का वाचक होता है ये पुरुषा सर्वेश् ब्रह्म पर गेश भूतेशु ब्रह्मादि बड़े देवता बाने जाते हैं और स्तंभ माने एक आदि छोटे बाने जाते हैं सत्य सब, सब पूरे भूतेश अच्छा है भूतों से आच्छादित है आत्मा सर्वत्र है छिपा हुआ है ब्रिय संबर धातु है आच्छादन कर, कर दिया गोधातु का आता इसे कर दिया गोध संबर और ब्रिया ऐसा मरण है एक यात्रा तो दाते हुए आच्छादित है आत्मा कैसे आच्छादित है क्या आत्मा आच्छादित है तो फिर पता कैसे लगता है है करके क्या बात आप कैसे बोल रहे हैं आच्छादित है करके जब सबको नहीं दिखता आपको भी नहीं दिखता होगा कहते है दर्शना श्रवणाधि करवा भौधिक समाज है दर्शन श्रवणाधि करवा यश आत्मा लिंग आत्मा का लिंग पहचान है आत्मा के लिए चिन्ह मिलता है आत्मा है इसलिए आप देख रहे आत्मा वो तो देख रेख आदि क्रिया नहीं कर सक तो पदार्थ में क्रिया चेतन होने पर ही क्रिया होती तो है दर्शन क्रिया श्रवण क्रिया इत्यादि गंधन क्रिया आदि जो क्रिया है दर्शन श्रवा दर्शन आदि यश ऐसा है दर्शन सर्वादी कर्ण है जिसके जिस आत्मा के विषय में यही व्यंग्य बनते हैं ज्ञापक बनते हैं जिसके कारण से देखना सुनना आदि बन रहा है आत्मा है चेतन है इसलिए क्रिया हो रही है किसने जड़ पदार्थों इंद्रियां काम कर रही है यही है यह चिंता है आत्मा का तो अविद्याम आछना ढका हुआ है अविद्या में ढका हुआ है अज्ञान में ढका हुआ है क्या आत्मा है।, है तो उसी के सहारे से काम कर रहे सब उसके बिना जड़ पदार्थों में क्रिया उन्हें संभव में दर्शन सर्वण आदि क्रिया काम सुन पाए ना आंख देख पाए ना आंख पकड़ पाए ना पैर चल पाए आत्मा के बिना आत्मा है फिर भी दृष्टि न, न प्रकाश है प्रकाशित धरती अविद्यायां आक्षण ऐसा बोल दिया अविद्या में ढका हुआ है अविद्या क्या है सरल भाषा में अविद्या समझना हो तो योग सूत्र में आप देखें साधन पाद में देखें हैं कि अनित्य असुचि दुख अपना आत्मस्वरूप नित्य सूचि सुखन आत्मबुद्धि आत्मख्याति अविद्या सरल शब्द हमारे यहाँ तो अविद्या शब्द का न्या अविद्या विद्या विरोधी को अविद्या कर ज्ञान विरोधी को अविरोधी ये बोलते हैं कि योग सूत्र में बताया हुआ है अनित्यों में नित्य बुद्धि होना ही अविद्या है शरीर अनित्य है इसमें हम नित्य भाग के बैठे हुए हैं इसमें नित्य भाग या अविद्या है अज्ञानी का पहचान है अज्ञानी का कोई सिंह कुछ नहीं होगा यही पहचान है और बढ़कर अपवित्र कोई नहीं हो सकता और इसको पवित्र मांग के बैठा अरे मैं ब्राह्मण हूं पैर छू मेरे पैर में माथा एक बोलते हैं जो अपवित्र एक हड्डी की टुकड़ा कहीं पड़ा हो तो हम रास्ता छोड़कर चलते हैं या नी कितने हड्डी को विकीली हड्डी लेके चल रहे हैं इससे ज्यादा अपवित्र क्या हो सकता है और उसके भीतर देखे तट के पिसाब भरा हुआ है नाक से बलगम भूख से बलगम नजाने क्या क्या निकल रहे हैं पसीनों से बलगम इससे ज्यादा अपवित्र क्या हो सकता है इसको पवित्र मान बैठे हैं। अनित्य असुचि अपवित्र और अनात्मा ये दुख ये दुगुरु का है और हम सुगुरु मान बैठे हैं। अनित्य असुचि दुख अनात्मा सुग या आत्मा नहीं अनात्मा है इसको हम आत्मा मान बैठे है अपना स्वरूप इसी को बैठे हैं ये जो चार वस्तुओं में जो ऐसी बुद्धि होती है नित्य सूची सुख और आत्मख्या अविद्या योग सूत्र का आपने बताया है साधारण में है तो अनित्य में नित्य बुद्धि होना अपवित्र में पवित्र बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि होना और अनात्म पदार्थ में आत्मबुद्धि होना इसी का अविद्या है अविद्या ये नहीं कि कोई साड़ी पहनने वाली माई होगी ऐसा मत समझना है माने ये शरीर आदि में जो हमटा मंगटा लेकर के हम चल रहे हैं हम अविद्या के घेरे में होते हैं या आत्मा अविद्या में पड़ा हुआ है अज्ञान दशाम स्थिति है इसलिए कहा ये सब पुरुष सर्वेश् ब्रह्मादि स्तंभ पर गंत भूतेष् एक संप्रता जो आत्मा पुरुष सर्वता आत्मा है या पूर्व मंदिर पुरुष कहा था इसलिए पुरुष यहां पुरुष ये जो आत्मा है संपूर्ण ब्रह्मा से लेकर के तीन के तक सब में छिपा हुआ है आत्मा यह आत्मा के सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं के सब ऐसी स्थिति है दर्शन श्रवा करना उसके प्राप्ति के साधन क्या है दर्शन करवा करवा है जिसका उसके सत्ता में आंख देख रही है काम सुन रहा है अपने अपनी क्रिया कर रहा है ऐसा सारे क्रिया हमारे काम कर रही है आत्मा की सत्ता अगर आत्मा हो तो काम न करेंगे जड़ पदार्थ की क्रिया आप जानते हैं गाड़ी चलती है किसके होने पर ड्राइवर के होने पर गाड़ी चलती है चेतन क्या आश्रित का इस जड़ में कारी होते हैं जड़ में कारी देख रहे हैं किसी से आत्मा है निश्चय कर लेना चाहिए ये चार बार के मत में नहीं जाना चाहिए अविद्यामा आछन्ना या अविद्या है अविद्या में ढका हुआ है ना शरीर आदि में आत्म को दिखर के है अविद्या माया अविद्या अविद्या माया अविद्या माया आछन्ना अविद्यापी जो माया है अविद्या रूपी माया में आज ढका हुआ है आत्मा एक आक्षम आता है, और ये आत्मा न प्रकाशित इसलिए आत्मा प्रकाशित तो दिखाई नहीं पड़ता ढक डग गया ढका हुआ अविद्या जो अविद्या रूपी माया है वो तो माया माया का एहसान करते हैं या माने जो माँ माने जो न हो माया या का अर्थ जो और माँ माने माँ में ना विषेषार्थ नहीं हो जो न हो उसको माया ऐसी माया सब अच्छा अत अत इसलिए आत्मा न प्रकाश थे क्योंकि आखंड हो गया है ढका हुआ है माया माने हम अहमता ममता में लगे हुए हैं जो अनित्यादी में स्नित्व आदि बुद्धि कर रहे हैं अनित्य में स्नित्य बुद्धि और अशुचि में सूचि बुद्धि दुख में सुख बुद्धि अनात्मा में आत्म बुद्धि करके बैठे हुए सब इसी चारों में करता है बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है ये चारों के चारों आत्मा में है आदित्य भी है अशुचि भी है दुख रूप भी है और ये अनात्मा भी है इसमें हम इसे विपरीत बुद्धि करके जो बैठे हैं किसी का हाँ आदित्य किसी का नाम है, है उसी को माया बोलते हैं इसे इसलिए आत्मा प्रकाशित नहीं होता और किसी को ढक दिया जाए तो कैसे पहचाना जाए कौन है पांच पंचकोषादी कई है घटने वाले पंचकोशा भी है शरीर में अहम बुद्धि मनोबुद्धि है इंद्रियों में अहम बुद्धि मनोबुद्धि है यही है प्रकाशित है आत्मप्वि आत्मरूप से प्रकाशित नहीं हो पा रहा है किसी शरीर आदि रूप से प्रकाशित हो रहा है सब सर। जब सर्पदर्शन जिस काल में होगा उस काल में ऋतु दर्शन नहीं होता उस काल में तो सर्पत्व प्रतीक और सर्प ही दिखेगा उस काल में जब कालांतर में जब तो तर्चा भी जलाएंगे सब कुछ करेंगे कुछ करना पड़ेगा तब आत्मा दिख रहा लगेगा यहाँ भी कुछ उपाय करने पड़ेगी ये बोलेगा उपाय करना होगा कुछ अहो आश्चर्य करके भाषाकार बोलते अहो अति गंभीरा दुर्गा विचित्रा माया ये माया जो है बहुत गंभीर है क्या क्या काम कर देती है कि अनात्मा में आत्मबुद्धि करने वाली है सूची में सुची बुद्धि अनित्य में नित्य बुद्धि कराने वाली है ऐसे काम है अघटित घटना पटी जैसी माया जरा माया ये माया है जो घटना घटनी नहीं चाहिए असंभव है उसको सामने करके दिखा दे उसका नाम माया अघटित घटना पटी जैसी माया ये माया का एक लक्षण बताते हैं ऐसा अति गंभीर आ बहुत गंभीर है इसको पता लगाना मुश्किल है जैसे समुद्र गंभीर है कहाँ तक कौन सा हुआ गहरा है वैसे माया को पता लगाना मुश्किल है वो उतर तो में है जब कार्य घट जाता है तब तो लगता वक्त कोई है कारण जिसका ऐसा हो माया ऐसी चीज है दुर्गवाहिया दुखे ना अवगाह्यम सत्यो यदि दुर्गाह्या बड़े मुश्किल से जाना जाता बड़े बड़े विवेकी लोग कई जन्मों के छानबीन करते आए विचार करने वाले लोग जान सकते माया के स्वरूप क्या है सामान्य लोग माया को नहीं जान सकते क्या है माया वो तो घटना घटती है तब कार्य करने पर अनुमान करता ही जान है ऐसा है उन्होंने विचित्र बड़े विचित्र है माया च सर्वोच्च अंत देखो ये माया इम माया इसी है माया क्यों यद एवं सर्व जंतु ये सबके सब, सब जितने भी जंतु है पैदा होने वाले भी जंतु बोला जीवों को जंतु कहा गया जितने भी जंतु है सब परमार्थतः परमार्थ सतत्व भी वास्तव में इसका स्वरूप परमार्थ स्वरूप आत्म स्वरूप है शुद्ध आत्मा है वास्तव में अब क्या बन बैठा है मैं एक मनुष्य हूँ मान्यता मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हूँ वृद्ध हूँ यह सब मान्यता बना बैठा आत्मा होने के होते हुए भी स्थिति में पहुंचा किसी कारण से माया के कारण से जब बताइया ये माया है कि सर्व जंतु ये जो सारे के सारे जंतु हैं जीव परमार्था परमार्थ सतत्व भी परमार्थ वास्तव में परमार्थ स्वरूप स्वरूप होते हुए सतत्व स्वरूपम स्वरूप होते हुए भी शुद्ध आत्म सचिव स्वरूप भी एवं बुद्धिमान हो इस प्रकार से भाई कई कई दिनों से वेदांत सिखा रहे हैं बोध करा रहे हैं तू शरीर नहीं है तू सच्चिदानंद आत्मा है ऐसा बार बार बोले जाने पर भी बुद्धिमान होती ऐसा अहम परमात्मा ये मैं मातू जिस माया के कारण से इतने दिनों से वेदांत सुनते सुनते भी मैं परमात्मा हूँ ऐसा ग्रहण नहीं कर पाता मैं मनुष्य हूँ बस वही बैठा हुआ कितने भी सुनो सुनाओ वही मैं मनुष्य हूँ मनुष्य हूँ कहते कितना आ जाएगा पुरुष हो स्त्री हूँ बाल हूँ ज्ञानी जाने कितने आ जाएंगे जाए धर्माभ्यास होगा उसके बाद धर्मी का अभ्यास करता रहे ब्रह्मसूत्र अभ्यास वादारी चर्चा है तो परमात्मा शुद्ध परमात्मा होती हुई माया के कारण से मैं परमात्मा हूँ करके जानने सका बुद्धिमानों की समझाया जा रहा बार बार प्रतिदिन समझाया जा रहा अन्य प्रांतों में हो गो किंतु भारत में तो है समझाया गया समझाने वाले भी नहीं समझ पा रहे असली बात ये हो गई कि माया के चक्कर यह है माया बुद्धिमान हो अहम परमात्मा इतनी कृणाती आत्मा अपने भी नहीं जान पा रहा है माया के चक्कर ऐसा तो है बुला क्योंकि वो गूढ़ा कहा है उसका अर्थ जैसा सर्वेश भूतेश् गुढ़ोत्मा प्रकाशन गुढ़ है किसी द्वारा गुढ़ है माया से गुढ़ है माया से छिपा हुआ है माया से ढगा हुआ है इसलिए लोग जान नहीं पा रहे हैं उसको नो वरम पर देहक्रियाम आत्मनोक अदृश्यम दृश्यमान घटाधि आत्म अहम मनुष्य अहम अनुष्य पुत्र अनुष्यमाण गृहणा देखो उल्टा ग्रहण करता है जो बताया जा रहा है उसको ग्रहण नहीं करेगा बार बार कहा जा रहा तो है तू तो सचिदान आत्मा है तू सचिदान बेराम चिल्ला रहा है उसको नहीं मान रहा क्या मानता है नो अवश्य ही नवश्यार लेते हैं नो नो अवश्य ही पर परस्य तो माया है वो तो परमात्मा की माया ऐसी माया बीच में पड़ गई है बार बार समझाया जा रहा है इसको तू सचिदान आत्मा है बेराम दे बोलता है और क्या बोलता है कि हकी माउस के पुतले तो जवाब माता छोड़ दे हमता छोड़ दे तो अलग हो जाएगी यही फिर बोलता है बेरामदा तो बार बार सम्जान पर परसय जो माएगा वो परमात्मा की जो माया है उसी माया के द्वारा मोहय्य माना बार बार मोहित हुआ करके साहस किया हुआ है बार बार मोहित हुआ उसी के द्वारा अथवा अधिक मोहित हुआ तो दृषार तभी होता है पूर्णपुन होता है मोह्य माना सर्वो लोगों है गर्व देहा संगात देहेन्द्रिया संगातम आत्मा दृश्यमान होती ये आत्मा का दृश्य वस्तु है देहादि संगात आत्मा आत्मा का विषय बनते हैं ये जैसे ये आत्मा का विषय आ रही है वैसे ये भी बनता है देहेन्द्रीय संगातम देहाद्री संगातम आत्मा दृश्यमान बाश्य पदार्थ है आत्मा नहीं है ये दृष्टा नहीं ये दृश्य कोटि में है आत्मा दृष्टा है दृश्यमान होने पर भी घटा किसके समान जैसे घटादी होते हैं घट हमारा दृश्य बनता है घट दृष्टा नहीं होता क्या नहीं होता दृष्टि कोटी में वैसे देहादी भी दृश्य है दृष्टा अलग होना चाहिए घटादी के समान है जैसे घटाजी हमारा दि दृश्य बनता है उसी प्रकार हम दृष्टा हैं, हमारे दृश्य होना चाहिए शरीर ऐसे होने पर भी क्या होता है आत्मेरणा उसका आत्म से ग्रहण कर लेता है किसको दृश्य पदार्थों को दृश्य को मैं करके पकड़ लेता है शरीर के आदि को होगा आत्म पर भी आत्मत्व हो आत्म से लेता है हम अवश्य आँ, पुत्र मैं उसका पुत्र हूं ऐसा मानता है अपना परिचय देगा आत्मा किसी का पुत्र होगा क्योंकि शरीर में एकता करके जो दृश्य पदार्थ शरीर है उसमें एकता करके बोलता है अहम अवश्य पुत्र ये माया का चक्कर यही है मैं उसका पुत्र हूं यदि अनुच्छा भी ऐसे सिखाया नहीं उसको किसी तो अंक का पुत्र होना कैसे मैंने सिखाया कोई भी माने शास्त्रीय चर्चा में ये कभी सिखाया नहीं गया अब वो अपने व्यवहारिक परंपरा में अलग बातें होगी किंतु तो? जब अध्यात्म शास्त्र में चला होगा व्यक्ति तो वह अध्यात्म कहीं ना आता कि तू तो उसका पुत्र है करके कोई बोलता नहीं है वो सिखाया नहीं गया जो सिखाया था उसको भूल गया तो सचिदाराण ने आत्माय को सिखाया उसको तो भूल गया और जो सिखाया तो अमु का पुत्र है ऐसे किसी ने नहीं सिखाया अध्यापक ने नहीं सिखाते ऐसी बात कि ए, ए, को किन्तु उसको पकड़ ली किसका चक्र ये माया है, ये माया है इसको उसको तो ग्रहण नहीं करता जो सचिदारण का आत्माए करके बार बार बोला जा रहा है उसको किन्तु जो नहीं सिखाया गया उसको पकड़ के बैठा हुआ है तो इसका कहा माया है ये परमात्मा की माया उसी से अक्षण है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है यह सब सर्वेश भूतेश गुणोत्माश नो पर मारेगा वो भूमि सर्व लोगों को अवश्य ही भाषागार जो लिखते अवश्य ही परमात्मा की जो इस माया है जो गीता के में कहा दैवी ऐसा मनमयी मम माया दुर्त्यया सप्तम अध्याय दैवी मेरी माया नवम है मेरी माया है दैवी माया है कोई मनुष्य जी की इंद्रदारी जादूगर की माया नहीं मेरी माया है दैवी माया है एक जादूगर की माया भी बहुत कुछ करा देती है सामान्य माया अब ये तो परमात्मा की माया है तो मामा माया दृत्य की बात करते हैं नूना अवश्य ही परस्य माया वो परमात्मा की माया के द्वारा वो मुख्य मानो लो सर्वो लोगो बम रमी वही दुआ बार बार वही दुआ ये सबके सब लोग जितने भी हैं जितने जीव हैं संसार में जितने मनुष्य भी हैं है। लोगों का एक नहीं पूरे पूरे सभी स्थिति में है बम प्रविधि बार बार भ्रम कर रहे हैं बम प्रविधि ग्रम कर रहे संसार चक्कर में पढ़ रहे बम रहे जब तक शरीर में आत्मबुद्धि का परित्याग नहीं करेगा तब तक संसार को मिलना है तो शिकाया नहीं गया उसको पकड़ के बैठा हुआ है जो प्रतिदिन वेद बोल रहा है कि तू मनुष्य नहीं है तो सचिदारण ना आत्मा है मान्य को तैयार नहीं है इसलिए माया अवश्य माया है ऐसे कारण बोलते हैं इसलिए ऐसा सर्वेश्वतेश गुढ़ो प्रकाशित तथा से स्मरण भगवान ने गीता में कहा नाहम प्रकाश सर्वस्व योगमाया माया समावृत मूढ़ो एवं ना विजानाती माने परम ऐसा भगवान ने कहा है सप्तम कहा ना हम प्रकाशक मैं सबके लिए नहीं होता मैंने अपना स्वरूप दिखाई पढ़े मेरे स्वरूप मैं दिखाई पड़ा था सबको आत्मा भगवान आत्मरूप से बोल रहे हैं नाहम प्रकाश सर्वस्व सबके लिए मैं प्रकाशित नहीं होता देखो, देखो गीता आदि जो भी आप पढ़ेंगे कभी तो सरुण साकार होकर के बोलेंगे शास्त्रों में चर्चा है कभी सरुण निराकार में बोला जाता है कभी बिल्कुल निराकार बाद में बोला जाएगा नाहम प्रकाश सर्वस्व करके भगवान कृष्ण को क्या देखा नहीं किसी ने सबके सामने प्रकाशित है सब वहां ये मन साकार नहीं नहीं में घटेगा ये ये निर्गुण निराकार कहीं उपदेश में कभी प्रसन्न के आधार पर होगा समझ करके असना होगा कहीं सगुण साकार बाद में होता है कहीं सगुण निराकार बाद में उपदेश होता है शास्त्रों में कभी निर्गुण निराकार जब सृष्टि आदि की प्रक्रिया में आएगा तो सवुन निराकार बाद ईश्वर बाद में चर्चा होगी और कभी यहाँ पर निर्गुण निराकार बाद आइए न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाप्र गीता मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूं मैं योग माया के द्वारा आच्छादित करता हूं आकृत होता हूँ मूडो यम न भी जान आती नैद्या ये इन भूतों से परे तब तो जो मैं हूं मुझे मूल पुरुष अज्ञान पुरुष नहीं जान सकता विवेकी कोई जान सकता है ऐसा गीता मैं सप्तम भगवान ने कहा इत्यादि कहा न विरुद्धम इधर पूछे थे भाष्य वह महाराज विरोधी बात बता दी आप पहले कहा था मतवा धीरो न सोचती ऐसा कहा था ऐसा अशरम शरीर महानतम धीरो न सोचती पहले बोल क्या आया आप उस आत्मा को जान करके शोक नहीं करता अब कहते जानता नहीं है अभी पूर्वा पर विरोध पूर्व द्वितीय में बाईसवें नंबर कहा था द्वितीय बैली में भाई सुनता मतवाद हीरो ने सोचती करके बोला था अब यहां आ जाकर बोले कि नहीं गुणोत्मा न प्रकाशक है आत्मा छिपा हुआ है प्रकाशित ना कोई जान नहीं सकता विरोधी बात हो गई पूर्वा पर यही शंका है यहाँ विरुद्धों क्योंकि विरोध भाष्यकार का विरोध नहीं किसका विरोध सुर्ति का विरोध सुर्ति विरोध बोल रही है पहले तो मतवादीरो ने सोचती बोल दिया था उसको जान करके फिर शोक नहीं करता बोला था अब कहते जानता ही नहीं प्रकाशित होता नहीं ये नो विरुद्ध में जो मुझे मतवाधि न सोचती और न प्रकाशकें ये दो बातें विरोधी है पूर्व ने कहा मतवाधी न सोचते आप कहते हैं ये ससर्वेश भूकेश गुड़ोत्मा न प्रकाशकें विरोधी बात कैसे बोला सुनते है तो कहते हैं नये करे एवं सिद्धांत करे को विरोध नहीं ये तब न एवं इस प्रकार विरोध नहीं है क्यों कहते हैं असंस्कृत बुद्धि और संस्कृत बुद्धि को लेकर के चर्चा है जिसके अंतग्रम शुद्ध नहीं है उसके लिए न प्रकाशक है ज्ञान गुड जिसके अंतकर्म शुद्ध हो गया है उपासना आदि करके तो वो उसके लिए क्या मतवादी में सुन सके वो जानता है तो मैंने अंतकर्म के भेद से असंस्कृत बुद्धि और संस्कृत बुद्धि इसके भेद से कहा गया है समझना पड़ेगा प्रसंग आधार पर शास्त्रों कहा असंस्कृत बुद्धि अभिज्ञ असंस्कृत बुद्धि यश असंस्कृत बुद्धि तस्य असंस्कृत बुद्धे जो असंस्कृत बुद्धि वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रकाशित अभिज्ञ होता है अज्ञानी जिसको बोलते हैं जिसकी बुद्धि संस्कारित नहीं है ऐसे व्यक्ति की जा सकता यह है या न प्रकाशकता तो उसका विषय बनाया हुआ है मैं प्रकाशित देखता हूं दृश्य तेज संस्कृत या इसे में कहा दृश्य तेज्रिया तो बुद्धिया सूक्ष्म देखो दृश्यते भी कहा न प्रकाशते और सा दृश्यते शब्द भी है दिखावे दृश्य तेतु संस्कृतया जो संस्कारिक बुद्धि होगी ऐसे बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा ऐसे बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म देव दर्शित पुरुष विषय बनता है ये बोलना जा रहा है दृश्य तेतु संस्कृतया अग्रिया अग्रम एवं अग्रिया यहाँ पर इवन होकर होता तो पार अच्छा सकता क्योंकि तो स्वार्थ में शयन करते दिखावे स्वार्थ में शयन करने के लिए सूत्र तो है ही है तो गुणवत्ता प्राण आदि तर्म ही शयन ऐसा सूत्र है तब तो आदि में तो है तो सूत्र है क्योंकि एक बात दिख है चतुर्वण आदि नाम वह संख्या जैसे गीता में चापुर्वर्धन चातुर्वण क्या था चतुरुणा चातुर्वर्धन नहीं की चतुर्बणों का धर्म नहीं वो धर्मी वो ही चातुर्बण कहा है चतुर्बल नाम स्वार्थी और संध्या भारतीय सूत्र तो उसी से होना चाहिए यहाँ तो ये एवं सदर होता तो पाठ अच्छा होता होगा अग्रेव अग्रया ऐसा तया अग्रया ऐसा हो तो अच्छा था पता है जो या रखा हुआ था ये वो होने से अच्छा लगता था बात अब हम काट नहीं सकते हैं मूल पुस्तक कहा दिखाई पड़ता है आत्मा अनुभव में आता भी है ये कि ना प्रकाशित करके छोड़ना नहीं है प्रकाशित होता दृश्य देतु किंतु दृश्य दे। प्रकाशित होता है संस्कृत या बुद्धि के द्वारा उपासना आदि करके जिसने बुद्धि को संस्कारित बाहर लिया है उसको ऐसे बुद्धि हो और स्वयं व्यक्ति ऐसे बुद्धि वाला व्यक्ति सूक्ष्म भ्रष्टा हो जाता है सूक्ष्म भी दृश्यते ऐसा होगा और साधन होगा अग्रया बुद्धि दिया संस्कार बुद्धि ये कहा संस्कृा अग्रया अग्रणी व अग्रया उसी अग्रिया हो दिया तो तया अग्रया अग्र चलते से स्वयं दिखा रहे हैं तो एवाता लगा करके शय होना चाहिए या वह दिखाया है जैसा भी हो तो अग्रिया अग्रया मैं अग्रम अग्रिया अग्र अग्र को ही अग्रिया बोला है जैसे चातुर्बणों को ही चातुर्वजन बोला जाता है उसी प्रकार है ये बुद्धि का विशेषण है अग्रबुद्धि तया माने उस बुद्धि के द्वारा एकाग्रताया एकाग्र रूप से मैंने ब्रह्माकार वृत्ति में रहने वाली जो बुद्धि होगी बन गई होगी वह एकाग्र है यह आकार को छोड़ करके आत्माकार वृद्धि बनाने वाली जो बुद्धि होगी उस बुद्धि के द्वारा ऐसे साधारण आप होना चाहिए तया एकाग्रतया उ एकाग्र रूप से प्राप्त जो बुद्धि होगी युक्त बुद्धि उसके द्वारा इतने सूक्ष्म अर्थात है सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अग्र बुद्धि का अर्था सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही सूक्ष्म वस्तु निरूपण होता है या बुद्धि का विशेषण कैसे बुद्धि होना चाहिए सूक्ष्म वस्तु के निरूपण में कुशल हो ऐसी बुद्धि हो सूक्ष्म बस जो आत्मा से सूक्ष्म तो कोई नहीं, उसको निरपण करने की शक्ति हो जिससे ऐसे बुद्धि के द्वारा ये साधन है कहीं ऐसे बुद्धि के द्वारा कौन कौन लोग प्राप्त हो किसके द्वारा प्राप्त होगा आत्मा बुद्धि तो, तो प्राप्त तो नहीं करेगी प्राप्त तो करने वाला कोई और हो, ये तो साधन को है कहीं किन के द्वारा कहा सूक्ष्म भी ये तृतीयात्रा है सूक्ष्म भी कैसे सूक्ष्मदशी जो पूर्वोक्त तो जो प्रकरण को जो समझता हो इंद्रिय परम मना मन शस्त परा बुद्धेर बुद्धेरा महान पर महात परम तिंचित साठा सा परागति करके जो समझाया गया समझाई गई प्रणाली है उसके माध्यम को समझने वाला जो व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी होता है माने आत्मा में पहुंच करके वह ठूल थूल को छोड़ छोड़ कर बेहतर जाना इसी को पंचकोष की चर्चा करके वहां पैतृकश ने पता है फूल फूल से सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धि करके आत्मा सुख्षन सुख्षन, सुख्षन, सुख्षन सुख्षन में बुद्धि पहुंचाने की प्रक्रिया बताई है ऐसा एक कई सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टुम शीलम ये शांति सूक्ष्म दर्शी हाँ कई सूक्ष्मदर्शी भी ऋणी प्रत्यय है सूक्ष्म दर्शी में सुप्या जा तो सूत्र है सुभं तो उपगत रहने पर जाति को छोड़ करके अन्य क्या होता है तो और होता है से। जैसे उष्णोजी बनाते हैं उष्णम शीलम खाने के आदत बन के जिसको उसको क्या बोलते हैं उष्णोजी स्थित इस प्रकार है सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी तय सर्व सूक्ष्मदर्शी भी, भी। इंद्रियों के तराग ही अर्थात इत्यादि प्रकार सूक्ष्मता पारंपरिक पारं दर्शन सूक्ष्मता की जो परंपरा के दर्शन जो जानता हो उस दर्शन के माध्यम से पहले इंद्रियों में गया इंद्रियों के अपेक्षा मन में गया इंद्र को छोड़ दिया मन में बुद्धि पहुंच पहुंचाई मन को छोड़ दिया बुद्धि में बुद्धि पहुंच पहुंचाई बुद्धि से फिर समष्टि में पहुंचाई फिर अव्यक्त प्रकृति में पहुंच जाए फिर आत्मा में पहुंच जाए ऐसा दुर्दी वाला व्यक्ति सूक्ष्मता पारंपरिक दर्शन है ना परम सूक्ष्म दृष्टों सीमा ऐसा परम सूक्ष्म आत्मा है उसी को देखना ही जिनका स्वभाव बन गया सबसे सूक्ष्म पदार्थ देखना आत्मदर्शन करना आत्मा काल वृत्ति में बैठने की जिसका अभ्यास बन गया हो जिसका सर्वमान पूरा हो चुका हो और बुद्धि सूक्ष्म कर चुका हो आदि के द्वारा शुद्ध बना लिया हो ऐसे व्यक्ति के द्वारा सूक्ष्म दर्शिना तभी सूक्ष्म दर्शि पंडित के तरह पंडितों के द्वारा दिखाई पड़ता है पंडित माने आजकल के पंडित नहीं पंडावाने सदस्य विवेकी बुद्धि ये सत है या सत्य है ऐसे पदार्थ को छानबीन करने की जो बुद्धि में शक्ति है उसको कहते हैं पंडा वो पंडा जिसका उदय हो गया हो तारका जी को इतज सूत्र है तारकाजिक जितने शब्द आए हो उनसे इतज प्रत्यय होता है तो जैसे तारकितम न बोलते हैं। तारे उगाए जिस आकाश में उसको कहते तारकितम इसे पंडा उदय हो गई जिसके यहाँ उसको कहेंगे पंडित ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाए पंडा बने सदस्य बीवी की बुद्धि ऐसे बुद्धि जिसके पास आ गई हो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा मुख्य पंडित ही होते पंडित सब प्राप्त ऐसा होता है ठीक है पार विष्ण का तो पार जाने की चुपाने क्या ये गंगा पार या यमुना पार? का पार पार्टी हैं? संसार पारा त्य इसका अर्थ है पार विस्ता है संसार से पार जाने वाले लोग संसार ने जन्म वाले के चक्कर में पढ़ने वाले के तीन मार्ग हैं और द्वरा होते हैं मार्गगामी होते हैं किंतु आत्मवेदता लोग मार्गगामी नहीं होते हैं करके कहा था अनुसुपार था संसार पार अन जन पार्ट संसार से पार होना है पार होना माने अपने आड़े पहुंचा है चल कर संसार से पार हो जाए हिम्मत सब होना या इधर चलना उल्टा चलना पड़ेगा यह सब संसार थे कौन इंद्रिय अर्थादि आदि बुद्धि आदि अभ्यक तक संसार थे उससे पार हो जाना भीतर के तरफ जाना है पार होना नहीं बाहर के तरफ नहीं जाना बाहर की तरफ जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं आत्मा करा कहा आत्मा यह ऐसा दिखा है न प्रकाश दे चे तभी नास्ती ना। तो है इतने बात से पक्ष कभी पूर्वादी बोलता महाराज आपने कभी कहा ऐसा सर्वेश प्रकाश प्रकाश इतना ही होता है तो फिर हाई गए जो वस्तु होता है वो दिखा किसी इंद्रियों का विषय बनेगा और जो वस्तु नहीं है वो इंद्रियों का जो का विषय नहीं बनता वो वस्तु नहीं होता जो वस्तु होता है किसी न किसी इंद्रियों का विषय बनेगा जैसे घटारी वस्तु है इंद्र का विषय भी बनता जो जो इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा वस्तु नहीं जैसे बंद्यापुत्र बंद्यापुत्र गिवियों का विषय नहीं बन तो वो भी नहीं है वस्तु भी नहीं है ठीक ऐसे आत्मा भी बंदा पुत्र के समान होगा ये ना प्रकाश देखिए प्रकाशित नहीं होता है छिपा हुआ है तो चिप्ट की नास्ति है फिर नहीं है वस्तु आत्मा नहीं है ये नवाच्यम ऐसा नहीं कहते हैं क्या लिंग दर्शन उसके हे हेतु दिखाई पड़ेगा क्या हेतु है इंद्रियों में क्रिया देख रही है दर्शन श्रवण आदि करमा भाष्य में पंक्तिया बात दर्शन सर्वाधिक ऐसे कहा दर्शन आदि सर्वाधिक आत्मा के बारे में यही ज्ञापन दे रहे ये आत्मा क्रिया नहीं हो सकती थी जड़ पदार्थ प्रत्येक जड़ पदार्था की क्रिया चेतन में आश्रित हुए दे बिना देखी नहीं ये कहीं गाड़ी चलती है ड्राइवर में आश्रित होने पर चलती है नहीं नहीं चल सकती है दर्शन सर्वाधिक कर्मा ऐसा लिंग दर्शन आप कोई दर्शन श्रवणाधि करना ये इत्यादि कहा था ये लिंग बताया था जाऊ से आत्मा है मानना पड़ेगा ये कहा दर्शन नहीं श्रवणाधि करवाणी यही है माने यहाँ कर्माणी लिंग ज्ञापक हेतु है यही है इंद्रियों में जो दर्शन श्रवणाधि क्रिया हो रहे हैं ये क्रिया ही आत्मा के विषय में ज्ञापक बनते हैं हेतु बंध है बनते। अगर ये आत्मा हो तो इनमें क्रिया नहीं होनी चाहिए क्रिया हो रही है इसके मतलब आत्मा है इस जीव से प्रकाशत्व ब्रह्मात्मत्वे सत्य भी यो एम ब्रह्मस्वरूप अपना भाषा सत्य प्रति अभी एक कल्पना होती है जीव प्रकाश स्वरूप है आत्मा है प्रकाश स्वरूप है और ब्रह्म रूपी है ब्रह्मात्म ब्रह्मस्वरूप ही है ये ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है और प्रकाश स्वरूप है प्रकाशित होने वाला नहीं है प्रकाश करने वाला है जिसम को जानने वाला ज्ञाता है ये विषय नहीं है विषय होता है प्रकाश्य और दृष्टा होता है प्रकाशक आपका प्रकाशक कोटी का है ज्ञाता है और ब्रह्म से अभिन्न भी हो रहा है फिर भी नहीं दिख रहा है क्या कारण होगा कोई न तो कोई प्रतिबंध है इसमें कल्पना करनी पड़ेगी प्रतिबंध क्या है अविद्या माया ये भाषिका बोल ये प्रतिबंध है उसको वो हट जाए तो आप न मिल जाए ये कहना जीवत से प्रकाशक तो प्रकाश स्वरूप है प्रकाश्य नहीं है क्या नहीं है जैसे घट प्रकाश्य होता है अन्य के द्वारा ऐसा है अपने को जानने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी घट जानने के लिए की इंद्रिया नहीं। इंद्रिया नहीं। तो आवश्यकता है किसकी इंद्रियादी की इंद्रियादी के द्वारा प्रकाशित तो होता है घर आत्मा ऐसा में प्रकाश स्वरूप है ऐसा है जीवन से प्रकाश सत्य ब्रह्म सत्य भी और ब्रह्मभाव ब्रह्मरूपी ब्रह्म ही है होने पर भी यो यम यो जो ब्रह्म स्वरूप आवास जो ये हो रहा है स्वरूप का आवास में हो रहा है क्या वास हो रहा है भान होता ही नहीं हम मनुष्य अहम अमुष्य पुत्र ये परिचय देता है मैं उसका पुत्र हूं आत्मा किसी का पुत्र होगा आत्मा कोई स्त्री पुरुष होगा ये भान बैठा तो ये जो प्रकाश रूप होता हुआ और रूप होता हुआ भी जो उसका प्रकाशित नहीं हो रहा अपना स्वरूप का प्रकाशित नहीं हो पा रहा है इसमें उसने किया है प्रतिबंध पड़ा हुआ है जैसे की अपना स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रही इसको यदि कल्पना करते हैं ये तत्व प्रतिबंध हो प्रतिबंधक हो क्या सकता है इसको अपना स्वरूप के प्रकाशित होने में जो प्रतिबंधक बना हुआ है जो दिखाई नहीं पड़ता है आत्मा होता हुआ मैं मनुष्यों होकर के चिल्ला की, चिल्ला रहा है गिड़गिड़ा हुआ इसमें प्रतिबंधक प्रतिबंध क्या हो सकता है विचार करते हैं तत्व प्रतिबंध हम नस्तु वो वस्तु नहीं है माया माया बोलते है ना या जो महा नहीं है वो वस्तु नहीं होता जैसे घटा दिए वस्तु होते ऐसे वस्तु नहीं होती न वस्तु क्यों ज्ञानान मुक्ति सूत्र है अगर वस्तु हो तो ज्ञान से बाध नहीं होता ध्यान देना जब प्रतिबंधक जो माया विद्या बोलते हैं अगर वास्तव में वस्तु हो तो ज्ञान से बाढ़ नहीं होगा घट पड़ा हुआ है घट की जानकारी हो गई घट ना नष्ट हो जाएगा क्या जाए। उसको तो दंड कहा रजु में जो सर्क होगा वो ज्ञान से नाश होता है क्यों वो तो वस्तु नहीं है वस्तु तो नहीं है अवस्तु में जो वस्तु की कल्पना कर दी थी आपने उसका नाश होता है ज्ञान से तो यहां भी वो प्रतिबंधक वस्तु नहीं ऐसे अवस्तु को ही प्रतिबंधक मानना पड़ेगा तो ना वस्तु वो वस्तु नहीं प्रतिबंधक क्यों ज्ञान मुक्ति ही श्रुत बाद प्रसंग है अगर वस्तु मानेंगे तो ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी क्योंकि अज्ञान का नाश हो अभिज्ञा का नाश हो रही नहीं अगर वस्तु हो तो ज्ञान से थोड़ी नाश होगा फिर मुक्ति ज्ञान से मुक्ति कहा हो उसका बाद होने लग जाएगा श्रुति में इसलिए उसको वस्तु मानना ठीक नहीं है वास्तव में वस्तु नहीं है हाँ। साचनाया नये ऐसा नहीं आता है वो माया वास्तव में है नहीं ऐसा माया के बारे में जैसे साचमाया न ऐसा ऐसा आता है तो अविद्य प्रतिबंध का इतिहास इसलिए अविद्या ही प्रतिबंध का इतिहास न विद्या अविद्या विद्या विरोधी है एक प्रतिबंध का एक कहा इसलिए कहा अविद्या माया छन्ना इत्यादि भाषिका ने कहा था अविद्या जो माया है अविद्या को बोलो माया बोलो एक ही चीज है उससे आछन्नात्मा है अपना स्वरूप प्रकाश स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप है होते हुए भी अपना स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो पा रही, रही तो अपने से एक कारण है अविद्या ने आच्छन्न हुआ है कहा यह अविद्या प्रतिबंधकार प्रतिबंधिका ही से कहा अविद्या आक्ष अविद्या माया छन्ना कहा अच्छा अविद्या अविद्या ठीक है अविद्या अविद्यामायाचंद आगे कहते हैं नीतिहास में प्रचयना ऐकाग्रपन्नम अंतकर्म यदा सहकारी संपत्ते देखो अं, अंतकर्म हमारे पास साधन यही है इसी के द्वारा साधना करनी है साधना अंतकर्म के द्वारा ही करनी है जैसे अभी हम अहम मनुष्य बुद्धि बना रहे हैं अहम प्रमाशु बुद्धि भी अंतकर्म नहीं बनाना दूसरा कोई नहीं बनाया तो? उसको साधन सहकारी साधन मिल जाएंगे तब वृद्धि बनाएंगे अभी सहकारी साधन बाह्य विषय बने हुए हैं अंतग्रहण के लिए इसलिए अब मनुष्य आदि में इत्यादि लगे हुए हैं क्योंकि सहकारी के गड़बड़ी है यहाँ एक प्रचय यहाँ एकावन आप अंतग्रहण जब सर्वन आदि विधि हो गया हैसन के प्रचय वृद्धि के द्वारा जब एकाग्रता को प्राप्त हो गया अंतक्रम जवाब की ऐसा अंतक्रम जब एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है यदि जब ऐसा होगा सहकारी सम्पत्ति जब सहकारी साधन उसको समत आदि मिल जाएंगे ये सब हो जाएंगे तो क्या सम्पात्य प्राप्त होने वो करता है तथा तत्सहता महावाक्य उस अंतक्रम सहकारी बनेगा महावाक्य अहम ब्रह्मास बोलने गई जब साधना करते करते करते अंतकर्म एकाग्र हो चुका है उसके सहकारी मिल गए इसलिए साधारण करने लग गया ऐसे अंतकरण जिसको भी गया के पास हो रहा उसे सहकृत जो तब तत्व आदि महावाक्य सुनेगा महावाक्य सुनेगा तब तत्कृता ऐसे अंतकरण सहाकारी हो जिस के न अहम ब्रह्माष्टमी बनाने के लिए तत्साहता महावाक्य अहम ब्रह्माष्टी की आज बुद्धिकृति उत्पत्ति थे अहम ब्रह्माष्टी बुद्धि बनेगी अंतकरण शुद्ध बन चुका हो ऐसे अंतकरण सहाकारी बन गया जिस महावाक्य के लिए खाली महाभारत के शून्य से गुजरे होगा अंधकरण की शुक्ति हो, हो एकाग्र हो चुका हो उस में महाभारत के शून्य को मिल जाए तो उसका काम हो गया फिर मैं मनुष्य में बोलेगा ही नहीं भूलें भी शोभना में ही नहीं बोलेगा ऐसे अंतकर्म के शाकारी जो तो महाभारत सराकार अंधकरण होगा शुद्ध अंधकरण ऐसे में महावाक्य सुनेगा तत्वशी आदि महावाग्य के द्वारा ब्रह्मास्मि की वृत्ति बनाना है वृत्ति भी उसी में बनाना है यह अशुद्ध अवस्था है वो शुद्ध अवस्था है बात कितनी है तस्या तो ब्रह्म भाव उस बुद्धिवृत्ति प्रतिफलित जो चेतन हो रहा वही ब्रह्म ब्रह्म महाविधि दिखेगा क्या दिखेगा अभी बुद्धि -दि बुद्धिवृत्ति में क्या रहा दिख रहा है इस समय में मनुष्य दिख रहा है अंधकर्म की शुद्धि में साधना आपने की नहीं है साधना करते करते अंतकर्म की शुद्ध हो तो शुद्ध होने पर क्या होगा कि बुद्धि शुद्ध होगी बुद्धि शुद्ध, हो बुद्ध शुद्ध होने पर वो सहकारी बन जाएगा महावाक्य की भी तो तत्व तो तो सुनेगा तो हम ब्रह्मा की उत्पन्न होगी तो उसमें उस बुद्धि में प्रतिफलित क्षेत्र होगा ब्रह्म भाव और मनुष्य भाव नहीं आएगा ये कहना चाहते हैं इसलिए साधन को करना है ज्ञान होना है बात यह है ज्ञान करना नहीं है ज्ञान के साधन अपने आप में करना है ज्ञान के साधन जितने अंतकर्म शुद्धि के साधन को करने को इसलिए उपासना आदि करना है जिसे शास्त्र में जो जो जैसे उपासना आदि हो उसको करना है जिससे अंतक्रम की शुद्धि होगी तो अंतकर्म शुद्धि पर फिर महाभाग्य तक वो सहयोगी बन जाएंगे वो फिर ज्ञान तो होगा से किंतु केवल महाभाग्य से नहीं उसके लिए सहकारी अंदर अंधक सिद्धि वाला अंदर अंधकमा ऐसा चाहिए ये बता रहा है तो तस्याम अभिव्यक्त उस बुद्धिवृत्ति में जो अहम बुद्धि बुद्धिवृत्ति बनी हुई है उस बुद्धि बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त जो प्रतिफलित चेतन होगा ब्रह्म भाव होगा वह मनुष्य भाव नहीं आएगा वहां यदि स्वतः अपरो अपरोक्ष होगा इसलिए दृश्यते तो या सूक्ष्म या सूक्ष्मता शिविर मंत्र भाव बोल रहा है पहले तो गुड़ोत्मा प्रकाश ने बोल दिया था अज्ञानी के लिए प्रकाशित नहीं होता कहा किंतु तो ज्ञानी हो गया हो उसके लिए प्रकाशित होता है कुछ तो उस रहे में अहम रखा कि सोता अप्रोक्ष आस्था मतलब हाथ में रखा हुआ आंवले के समान हाथ में रखा हुआ आंवले में कोई संदेह नहीं होगा कि करिए आंवला है कि दुनिया या आंवला नहीं है विपरीत भाव भी संदेह संभावना भी नहीं हो सकता है ऐसा भी नहीं पक्का हो जाता है उसको था था ऐसे व्यवहार किया जाता है कि दृश्य तो हो जाएगी ऐसे व्यवहार हो जाता है हम प्रमाश व्यवहार हो जाता है इसलिए दृश्य शब्द शिकार पास में देखने का नहीं है, अनुभव होता है योगी प्रयुक्त व्यवहार है शब्द लोग को ये प्रसिद्ध है जिसके द्वारा होने वाला जो व्यवहार होता है उसका उक्त दृश्य कहा जाता है यही योग व्यवहार है इसी व्यवहार को देख कर का दृश्य के शब्द का प्रयुक्त करके आत्मा को देखना चाहते हैं आप आपका विषय भी नहीं है न चक्षा आगे आएगा नहीं आगे आज का विषय नहीं है ये तो बाहर के विषयों को देखने के बारे तो में अपंजीकृत भूतों के माध्यम से बना है पंजीकृत भूतों के ज्ञान के लिए अपंजीकृत तो अवस्था के भूतों से बने हुए हैं और पंजीकृत अवस्था में भूतों का ही ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बने हुए हैं इंडिया बने तो बाहर के विषय इंडिया है के तर सम हो गया है मेरा ओम सभा सहरोस्तुस्तु नमा ओम शान